अमृतवाणी संसारियों की भक्ति की अस्थिरता 210 विषयी लोग संसार में पार्थिव लाभ की आशा से अनेक दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किया करते हैं परंतु दुख दैन्य दुर्दशा के आते ही वे यह सब भूल जाते हैं तोता वैसे तो दिन भर राधा कृष्ण राधा कृष्ण रटता है पर बिल्ली के धर दबाते ही राधा कृष्ण को भूलकर कर टेठे टे चिल्लाने लग जाता है इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि ऐसे लोगों को धर्म उपदेश देना व्यर्थ है तुम कितना ही उपदेश दो ये तो ज्यो के त्यों विषयाशक्त बने रहेंगे 211 स्प्रिंग लगी हुई गद्दी किसी के बैठने बैठते ही दब जाती है और उसके उठते ही पहले जैसी हो जाती है संसारी लोग भी इसी तरह के होते हैं जब तक वे धर्म प्रसंग सुनते हैं तब तक उनमें धर्म भाव बना रहता है पर जो ही वे अपने रोज के सांसारिक कामों में प्रवेश करते हैं जो ही सब कुछ भूलकर कर पूर्वत विषयी बन जाते हैं 212 लोहा जब तक भट्टी में रहता है तब तक लाल दिखाई देता है बाहर निकालते ही काला बन जाता है इसी तरह संसारी मनुष्य जब तक किसी मंदिर या धार्मिक व्यक्तियों के सत्संग में रहते हैं तब तक वे धर्म भावपूर्ण रहते हैं परंतु जैसे ही वे वहां से बाहर आते हैं उनका वह भक्ति भाव का उच्छ्वास जाने कहां चला जाता है 213 सौ जिस प्रकार मक्खी अभी भगवान के भोग पर बैठती है तो दूसरे ही क्षण सड़े घाव पर उसी प्रकार विषया सप्त संसारी लोगों का मन अभी धर्म प्रसंग में रत रहता है तो दूसरे ही क्षण कामनिकांचन के भोग सुख में मग्न हो जाता है दो सौ लोगों का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है गोबर का कीड़ा सदा गोबर में रहता है और गोबर में ही रहना पसंद करता है यदि कोई उसे गोबर से उठाकर कमल के फूल पर बैठा दे तो वह छटपटा कर मर जाता है इसी तरह विषयी पुरुष संसार की विषय वासनाओं से भरे दूषित वातावरण को छोड़ एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता दो पंद्रह विषयी लोगों का भगवान किस प्रकार का होता है जानते हो जैसे घर में चाची और ताई को लड़ते हुए कसम खाते देख बच्चे भी खेलते समय आपस में कहते हैं भगवान कसम या जैसे कोई शौकीन बाबू सस धस कर पान चबाते चबाते हाथ में छड़ी घुमाते हुए बगीचे में शान से टहलते टहलते एक फूल तोड़कर मित्र से कहता है वाह भगवान ने कैसा ब्यूटीफुल सुंदर फूल बनाया है विशेष लोगों का यह भाव क्षणिक होता है जैसे तप्त लोहे पर पानी के छीटें इसीलिए कहता हूँ भगवान के लिए व्याकुल हो डुबकी लगाओ भक्ति समुद्र में गग, गहरी डुबकी लगाओ